मेरे एक परिचित थे रिशभदास का वही मुझे पहली दफा पूना लाए थे जैन थे और गांधीवादी थे तो गांधी का सर्वधर्म समन्वय उनके सिर में खूब भर गया था मुझसे बोले कि मैं एक किताब लिख रहा हूं बुद्ध और महावीर पर आप जरा देख जाएंगे तो अच्छा होगा मैंने कहा जरूर जब उन्होंने अपनी किताब मुझे दिखाई तो मैं शीर्षक पे ही अटक गया आगे नहीं बढ़ा फिर मैंने कहा आगे मैं नहीं पढ़ूंगा आप शीर्षक था भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध मैंने पूछा या तो दोनों को महात्मा लिखो या दोनों को भगवान वो कहने लगे कि दोनों को तो एक साथ कैसे रखो महावीर तो उपलब्ध हो गए बुद्ध उपलब्ध होने के करीब करीब है अभी हुए नहीं महात्मा तक तो मान सकता हूं लेकिन भगवान क्योंकि भगवान के जो लक्षण महावीर ने कहे वो बुद्ध में पूरे नहीं हो रहे हैं और बौद्धों से पूछो बौद्धों ने जो लक्षण भगवान के कहे वो महावीर में पूरे नहीं होंगे क्योंकि लक्षण तो अपने अपने गुरु को देख के तय किए जाते हैं वो दूसरे गुरु पे लागू कैसे होंगे बौद्ध ग्रंथों में मजाक उड़ाया गया है महावीर का क्योंकि जैन कहते हैं महावीर को ल्ञ तीनों काल का ज्ञा था बौद्ध कहते हैं जब भाग्य होता ही नहीं तो भविष्य का कोई ज्ञाता कैसे हो सकता भविष्य का ज्ञान तो तभी हो सकता है जब भाग्य होता हो अगर कोई तुमसे कहे कि कल सुबह ऐसा ऐसा होगा कि तुम्हारे हाथ से चाय की प्याली गिर टूट जाएगी तो इसका मतलब तो यह हुआ कि यह तय है अभी कि कल चाय की प्याली गिरेगी तुम लाख कुछ भी करो कुछ होने वाला नहीं चाय की प्याली गिरनी है अगर यह तय ही है तो फिर मनुष्य के हाथ में क्या रहा फिर कर्म का सिद्धांत खंडित हो जाता और बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि महावीर को कहते हैं जैन त्रिकालज्ञ और हमने तो ऐसा सुना है बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि एक बार महावीर ने एक ऐसे घर के सामने भिक्षा मांगी जिसमें कोई था ही नहीं त्रिकालज और ऐसे घर के सामने भिक्षा मांगने खड़े हो गए जिसमें कोई है ही नहीं दरवाजा बंद है और उनको इतना भी नहीं दिखाई पड़ा त्रिकालज को कि भीतर कोई है नहीं और हमने तो ऐसा भी सुना है बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि महावीर एक सुबह अंधेरे में यात्रा को निकले होंगे एक गांव से दूसरे गांव को जाते समय सोए हुए कुत्ते की पूंछ पे पैर पड़ गया कुत्ता भोंका तब पता चला कि कुत्ता सोया त्रिकालज और सामने पड़े सोए कुत्ते का पता नहीं चलता है ये कैसे त्रिकालक अगर तुम बौद्धों जैनों से पूछो कि राम अवतार हैं भगवान हैं कैसे मानेंगे सीता मैया की मौजूदगी अर्चन डालेगी और धनुष लिए हुए खड़े भगवान और धनुष लिए खड़ा हो धनुर्धारी हो और तुलसीदास तो कहते हैं कि मैं तो धनुर्धारी के प्रेम में वो कृष्ण की प्रतिमा के सामने झुकते नहीं कहते कि जब तक धनुष्बाण हाथ नहीं लोगे मैं सिर नहीं झुकाऊंगा जैसे धनुषाण कोई प्रतीक है भगवान का कि बिना धनुष्बाण के कोई भगवान नहीं हो सकता और परशुराम उनकी तो फिर कहना ही क्या उन्होंने पृथ्वी को अठारह बार कहते छत्रियों से विहीन कर दिया गजब के ब्राह्मण महाब्राह्मण कहना चाहिए फरसा लिए घूम रहे हैं छत्रियों को काटते हिंसा ही हिंसा जिनके जीवन का स्वर है इनको हिंदू तो अवतार गिनते तुम जरा यहीं गौर करो और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे बाहर की तो बात छोड़ दो तुम यहां भी तय नहीं कर पाओगे और मैं तो कहता हूं जीसस को भी जोड़ो और मोहम्मद को भी जोड़ो और जर्थूस्त्र को भी जोड़ो और मूसा को भी जोड़ो मैं तो तुम्हें एक विराट दृष्टि दे रहा हूं और तुम्हारे सबके भीतर संकीर्ण दृष्टियां बंधी उन संकीर्ण दृष्टियों में बंधे हुए तुम संकीर्ण रह जाओगे मैं तो कहता हूं इतनी खुली आंख होनी चाहिए इतना विराट हृदय होना चाहिए कि राम भी समा जाए परशुराम भी समा जाए फरसा सहित और मूसा भी और मोहम्मद भी और महावीर भी और बुद्ध भी और कृष्ण भी कबीर भी नानक भी सारी पृथ्वी हमारी है इस पृथ्वी पे खिले सारे फूल हमारे हैं बगिया को छोटा क्यों करते हो और एक ही फूल को फूल क्यों कहते हो अब जिसने गुलाब को ही फूल मान लिया और जो कहे कि मैं सिर्फ गुलाब को ही फूल मानता हूं स्वभाव तक कमल उसके लिए फूल नहीं रहा चंपा उसके लिए फूल नहीं रहा चमेली उसके लिए फूल नहीं रहा रजनी खिलेगी रात उसकी सुगंध से भर जाएगी लेकिन जो गुलाब को ही फूल मानता है वो अपनी नाक पर रुमाल रख के निकल जाएगा वो इसको दुर्गंध कहेगा वो इसे सुगंध नहीं मान सकता सुगंध तो होती गुलाब की तुम क्यों फूलों पर तय हो जाते हो महावीर एक ढंग के फूल हैं, बुद्ध और ढंग के फूल है परशुराम और ढंग के फूल हैं राम और ढंग के फूल हैं कृष्ण और ढंग के फूल इस परमात्मा की बगिया में बहुत फूल है और इसलिए प्यारा है यह जगत सतरंगा है इंद्रधनुषी है अब तक तुम्हारी जो दृष्टियां हैं एक तारे जैसी हैं बस बैठे एक तारा बजा रहा है और भी बाध्य हैं जिनमें बहुत सितार बहुत तार होते और भी वीणाएं हैं तारा ही सब कुछ नहीं है लेकिन अब तक के धर्म एक तारे थे एकांगी एक थे एक आयामी थे मैं तुम्हें जो धर्म की दृष्टि दे रहा हूं बहुआयामी श्रवण ये छोटी बातें छोड़ो कौन आगे कौन पीछे भाषा ही भ्रांत है यह भाषा ही पाप की भाषा है आगे और पीछे क्योंकि महत्वाकांक्षा तो पाप है आकांक्षा से जगो अहंकार से जगो सारे अस्तित्व को स्वीकार करो और इस अस्तित्व में जितने अनूठे अनूठे पुरुष हुए सबको पियो सबका स्वाद लो सबका स्वाद लोगे तो तुम्हारे प्राणों में भी अपूर्व नाद का जन्म होगा श्रवण तुम्हें तकलीफ है कि यहां विदेशी साधक हैं इंजीनियर डॉक्टर विचारक दृष्टा सारी दुनिया से पुनः भागे आ रहे हैं क्या वे हमसे आगे निकल जाएंगे तुम अपने को अलग क्यों करते हो जैसे वे आ रहे हैं वैसे तुम आ रहे हो अब और अलग करना हो तो पंजाबी अलग हो जाएगा और गुजराती अलग हो जाएगा और महाराष्ट्रीय अलग हो जाएगा और फिर और अलग करना हो तो करते जाओ अलग फिर पंजाब से आया हुआ सिख अलग है और हिंदू अलग है फिर ये अलग करना कहां रुकता है ये तो कहीं भी नहीं रुकता इसको अगर तुम गौर से खींचते जाओगे खीर में तो पाओगे सवाल ये है कि मैं आगे रहूंगा कि कोई और आगे हो जाएगा अगर तुम इसको खींचते गए खींचते गए तो निष्पत्ति तार्किक निष्पत्ति ये होगी कि मैं आगे रहूंगा कि दूसरा आगे हो जाएगा मगर धर्म तो आगे होने की दौड़ ही नहीं है यह तो अपने को मिटा देने की कला है अपने को विसर्जित कर देने की कला है और अगर तुम्हें लग रहा है कि विदेशियों ने यहां जो प्रेम करुणा समर्पण का भाव सीखा है आत्मसात किया है वह आश्रम की गतिविधियों में स्पष्ट नजर आता है तो तुम भी सीखो तो तुम भी वैसा ही आत्मसात करो अहिंसा को करुणा को प्रेम को सेवा को तो तुम भी वैसे ही डूबो और उनको विदेशी क्यों कहते हो या तो हम सब विदेशी हैं अगर परम चिंतन की बात करो तो हम सब विदेशी हैं हंसा उलचल बा तो यहां हमारा किसी का भी घर नहीं है देश किसी का भी नहीं है यहां जाना है हमें परलोक पाना है परमात्मा को उस दूसरे किनारे इस किनारे पर हमारा घर नहीं सिर्फ पड़ाव है बीच का पड़ाव ठहर गए हैं दो क्षण को तंबू बांध लिया है मगर कल सुबह होगी और उखाड़ना पड़ेगा तंबू यहां तो सभी को मर जाना है ये देश कैसा ये देश नहीं है अपना या तो इस अर्थ में अगर तुम विदेशी शब्द का उपयोग करो तो मैं राज्य हूं लेकिन तब श्रवण तुम भी विदेशी हो और अगर इस अर्थ में ना कर सको कि तुम देशी और दूसरे जो आए हैं कोई इंग्लैंड से कोई जर्मनी से कोई इटली से कोई हालेंड से कोई जापान से वो विदेशी हैं तो फिर तुम गलत भाषा का उपयोग कर रहे हो फिर कोई विदेशी नहीं फिर सब हम सब एक पृथ्वी के वासी लद गए दिन देशों के लद गए दिन राजनीति के भविष्य कुछ और ला रहा है कुछ नया आ रहा है और तुम उस भविष्य की ही पहली झलक यहां देख रहे हो तुम चौंकते भी नहीं और तुम्हारी ऐसी भूल नहीं है यहां पत्रकार आते हैं खासकर भारतीय पत्रकार उनका पहला सवाल ये है कि यहां इतने विदेशी क्यों है देशी क्यों नहीं लेकिन जर्मन नहीं पूछता कि यहां इतने इटालियन क्यों है इटालियन नहीं पूछता कि यहां इतने डच क्यों है? ड नहीं पूछता कि यहां इतने जापानी क्यों है ये मूर्ता तुम्हें को क्यों पकड़ती और विदेशी ज्यादा दिखाई पड़ेंगे स्वभावतः उसमें डच सम्मिलित है स्वीडिश सम्मिलित है स्विस सम्मिलित है फ्रेंच सम्मिलित है इटालियन सम्मिलित है जर्मन जापानी चीनी रूसी कोरियन ऑस्ट्रेलियन उसमें सारी दुनिया सम्मिलित है और भारत तो फिर छोटी सी चीज रह गई तो फिर तुमको अड़चन होती क्या कि भारती कम क्यों जैसे तुम्हें कुछ हीनता का बोध होता है ये सारी पृथ्वी का आश्रम है यह तो संयोग की बात है कि भारत की सीमा में पड़ रहा है सिर्फ संयोग की बात यह पाकिस्तान में हो सकता है यह ईरान में हो सकता है यह कहीं भी हो सकता है यह बिल्कुल संयोगिक है इसका यहां होना या वहां होना मेरी देश न सार्वलौकिक है सार्वभौम है लेकिन हमें हर चीज में यह उपद्रव सिखाया गया और अच्छे अच्छे लोग उपद्रव सिखा गए जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं उनमें भी हमारी मौलिक भूलों के आधार बने ही रहते मिटते नहीं देसी विदेशी का भाव जाता ही नहीं छोड़ो ये भाव सब विदेशी या सब देसी दो में से कुछ एक चुन लो मैं दोनों में से किसी से भी राजी हूं मगर खंड ना करो अखंड रहने दो तुम पूछ रहे हो क्या आपकी संपदा से भारत भूमि वंचित रह जाएगी फिर वही भारत भूमि वापिस आ जाती तुम्हारा दिमाग विक्षिप्त तो नहीं है ये भारत भूमि भारत भूमि क्या तुमने लगा रखी भूमि को कुछ भी पता नहीं जरा भूमि से तो पूछो जरा मिट्टी भारत की उठा के और चीन की मिट्टी उठा के और जापान की मिट्टी उठा के जरा तय करने की कोशिश करो कि कौन सी मिट्टी भारत की और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे मिट्टी मिट्टी है पत्थर पत्थर है पानी पानी है आदमी आदमी है पुरुष पुरुष है स्त्रियां स्त्रियां लेकिन हम विशेषणों के आदि हो गए अब तुम्हें यह डर लग रहा है कि यहां इतने विदेशी आ रहे हैं कहीं इसके कारण जो सत्य मैं तुम्हें दे रहा हूं वो विदेशी ना लूट ले जाएं ये सत्य कुछ लूटने वाली चीज थोड़ी जो लेगा उसे मिलेगा और तुम इसी चिंतना में ना पड़े रहो तुम भी जल्दी करो तुम भी पियो और जिनको प्यास है वो आ रहे हैं जिनको इस देश में प्यास है वो भी आ रहे हैं जिनको बाहर के देशों में प्यास है वो भी आ रहे हैं और स्वभावतः इस तथाकथित भारत के बाहर प्यास ज्यादा है उसका कारण है क्योंकि भारत को तो ये भ्रांति है पहले से कि हम तो धार्मिक हैं ही अब जिसको ये ख्याल हो कि मैं स्वस्थ हूं ही वो चिकित्सक के पास क्यों जाए किस लिए जाए कोई कारण नहीं उसका जाने का जिसको एहसास होगा कि मैं बीमार हूं वो चिकित्सक के पास जाएगा भारत को ये भ्रांति हमारे पास तो धर्म है ही हमारा तो धंधा ही धर्म है हमारा तो काम ही ये हमें तो यही काम दिया है भगवान ने कि सारी दुनिया को धर्म का संदेश दे हम तो धर्म के संदेशवाहक वाहक धर्म हो या ना हो एक अंग्रेज यात्री ने लिखा है कि दिल्ली स्टेशन पर वो उतरा और एक सरदार जी ने जो कि ज्योति है उसका हाथ पकड़ लिया वो हाथ छोड़ आए मगर सरदार सरदार ऐसे कोई हाथ छोड़ना दे फिर वो संकोच बस एकदम मारने पीटने को उतारू होना भी ठीक ना मालूम पड़े नया नया आया है और सरदार जी उसकी सुनते नहीं उसकी रेखाएं देख के उसका भविष्य बताना शुरू कर दिया भविष्य बोली जा रहे वो कहता मुझे भविष्य जानना नहीं है मुझे भविष्य में कोई रस नहीं है मेरी कोई मान्यता नहीं है भविष्य की आप कृपा कर मेरा हाथ छोड़ो मगर सरदार जी उसकी सुनी नहीं रहे सुन तो वो सरदार ही नहीं फिर हाथ ऐसा कसके पकड़ा कि छुड़ा भी नहीं सकता हो शिष्टाचार बस भी ऐसा लगता है कि आदमी कोई बुरा तो कर नहीं रहा है और जब 10-15 मिनट सरदार जी धुआंधार बोले ही गए तो उसने कहा भाई मुझे जाने भी दो मुझे जाना है तो सरदार जी ने कहा कि दो रुपए फीस उसने कहा मैं पहले से कह रहा हूं कि मुझे जानना नहीं है ये तो जबरदस्ती सरदार जी ने मालूम उससे क्या कहा उसने कहा अरे भौतिकवादी दो रुपए के पीछे मरे जा रहे हो अब इसमें भौतिकवादी कौन है सरदार दो रुपए लेके माना छोड़ा नहीं पीछा पीछे चलता रहा चिल्लाता रहा कि अरे भौतिकवादी अरे भ्रष्ट अरे दो रुपए के पीछे मरने वाले मैंने तुम्हारा भविष्य बताया पंद्रह मिनट खराब किए उस आदमी ने सोचा कि दो रुपये देकर झंझर में डाल लेना ठीक क्योंकि भीड़ इकट्ठी होने लगी जैसे उसने दो रुपए दिए सरदार ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कुछ बातें और रह गई जो मैं बताऊंगा उसने कहा अब मुझे बिल्कुल नहीं जाननी और अगर बतानी हो तो ख्याल रखना फिर दो रुपये मत मांगने लगना इस देश से ज्यादा भौतिकवादी देश खोजना मुश्किल है लेकिन धार्मिक होने का अहंकार है धार्मिक होने के वस्त्र ओढ़े हुए हैं लोग राम नाम की चदरिया ओढ़े हुए और सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है हमें तो धर्म का पता ही है पश्चिम का सौभाग्य है कि उसको यह बोध है कि उसे धर्म का पता नहीं और तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम्हें यह ख्याल है भ्रांति है कि तुम्हें धर्म का पता है और तुम्हें यह भ्रांति क्यों क्योंकि तुम्हें गीता कंटस्थ क्योंकि तुम्हें वेद याद है क्योंकि तुम्हें यह ख्याल है कि सारे अवतारी पुरुष तुम्हारे यहां पैदा हुए ये सारी भ्रांतियों का लंबा इतिहास है जो तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह बैठा हुआ है और यही तुम्हारी अकड़ है और तुम्हारे पास अकड़ को कुछ है भी नहीं यही थोथी अकड़ बस तुम्हारे अहंकार को फुला के रखे हुए इसलिए तुम आओ क्यों गीता घर पढ़ लेते हो तिलक चंदन लगा लेते हो आरती उतार लेते हो यज्ञ हवन कर लेते हो तुम्हें आने की जरूरत क्या पश्चिम के आदमी के जीवन में एक अपूर्व घटना घट गट रही और वही है कि वह बहुत तथ्यवादी हो गया है विज्ञान का यह परिणाम है विज्ञान ने 300 वर्षों में पश्चिम को तथ्यवादी होना सिखाया है मिथ्याधारणाएं नहीं आकाश की बातें नहीं पृथ्वी की बात है और इन तथ्य को जानने की प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम हुआ वह यह कि पश्चिम को यह दिखाई पड़ने लगा कि हमारे भीतर कुछ कमी है यह तथ्य बोध में आने लगा हम इसे बाइबल से ना सकेंगे हम इसे जीसस के वचनों को कंठस्थ करके छिपाना सकेंगे यह बोध बड़ा सौभाग्य है क्योंकि यह बोध की पीड़ा उसे तलाश में ले जा रही वो दूर दूर देशों की यात्रा कर रहा है जहां संभव हो जहां से खबर आए जहां से सूरज की किरण मिले जहां एक दिया जला मिले उसे पता हो गया है कि वो अमावस की अंधेरी रात में रह रहा है तुम आंख बंद किए बैठे हो सोचते हो कि पूर्णिमा है तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि पूर्णिमा है पूर्णिमा है पूर्णिमा है तुम आंख खोल के देखते नहीं आंख खोल भी नहीं सकते क्योंकि देखोगे तो तुमको अमावस दिखाई पड़ेगी इस देश में घना अंधेरा है तुम्हारे पंडित अंधे उन्हें कुछ पता नहीं और अंधों के पीछे अंधे चल रहे नानक ने कहा अंधा अंधा ठेलिया अंधे अंधों को धक्का दे रहे हैं अंधे अंधों को चला रहे हैं, दोनों कुप पड़ंत दोनों कुएं में गिरेंगे मगर कुए में भी गिर जाए तो भी वो कहेंगे कि मानसरोवर आ गए कुए में भी गिर जाए डुबकी भी खाए तो भी कहेंगे कैसा आनंद आ रहा है तुम्हारी ये भ्रांत धारणाएं इससे बड़े कुएं में और तुम गिरोगे कहां जहां तुम आज गिरे पड़े हो और अंधेरा क्या होगा और दिनता क्या होगी और दरिद्रता क्या होगी इससे ज्यादा और रुग्ण अवस्था क्या होगी मगर खोपड़ी में एक वहम है वो वहम नहीं आने देता लोग मुझे पत्र लिखते एक जैन ने ग्वालियर से चार छह दिन पहले ही पत्र लिखा मैं 20 वर्ष से साधना कर रहा हूं काफी प्रगति हुई है अनुभव भी काफी हो रहे हैं कुंडलनी भी जग रही है प्रकाश का भी अनुभव होता है लेकिन सोचता हूं शायद आपके पास आने से और भी लाभ हो लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन सा मंत्र देते क्योंकि मंत्र मैं आपसे नहीं ले सकता मंत्र तो मैंने लिया ही हुआ है मैंने उनको लिखवाया यहां आने की कोई जरूरत ही नहीं प्रकाश भी हो रहा है कुंडलनी भी जग रही मंत्र भी लिया हुआ है अब और यहां आने की क्या जरूरत और मंत्र भी ले नहीं सकते गुरु भी बना नहीं सकते क्योंकि गुरु तो मैं पहले बीस साल पहले किसी को बना चुका तो फिर यहां आने का सवाल क्या है इस देश में हरेक का गुरु है और हरेक ने मंत्र लिया हुआ है और कुछ उपलब्धि नहीं हुआ है तुम्हारे मंत्रों से तुम्हारे गुरुओं से मगर ये कहने के लिए भी छाती चाहिए बड़ी छाती चाहिए कि मुझे कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है उनके पत्र से जाहिर है कि कुछ उपलब्ध नहीं हुआ नहीं तो यहां आने का सवाल क्या जब तुम ठीक रास्ते पर चल पड़े हो और रोशनी भी आने लगी आनंद भी आने लगा तो आप चलते जाओ मैंने उनको लिखवा दिया कि मजे से अपने रास्ते पर चलो मुझे तो उनको रास्ता दिखाने दो जिनके पास मंत्र नहीं है गुरु नहीं है राह नहीं है जो अंधेरे में खड़े तुम तो काफी प्रकाश में हो तुम्हें तो राह मिली गई अब उसी को चले चलो ना किसीध में चलते जाना पहुंच जाओगे एक सज्जन कुछ दिन पहले यहां आए तीस साल से हिमालय रहे तो अकड़ आ गई हिमालय की तीस साल पहले घर छोड़ा था जवान थे अब तो बूढ़े हो गए कहने लगे कि परमानंद मिल रहा है हिमालय में फिर मैंने कहा तुम यहां कहे के लिए परेशान हुए हो परमानंद से ऊपर तो और कुछ है नहीं वो थोड़े झिझके कहा कि नहीं सोचा शायद इनका कहा शायद का कोई सवाल ही नहीं अगर शायद का कोई सवाल हो तो पहले परमानंद के संबंध में तय हो जाना चाहिए कि परमानंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उन्होंने कहा आप अगर आग्रही करते हैं तो शायद मुझसे गलती होगी परमानंद नहीं कहना ऐसी आनंद मिल रहा है तो मैंने कहा कि आनंद में भी कमोबेश होता है कम आनंद ज्यादा आनंद ऐसी भी कोई चीज होती जैसे वर्तुल पूरा होता है या फिर वर्तुल नहीं होता ऐसी आनंद पूरा होता है परम तो अनावश्यक विशेषण आनंद तो परम है ही वो थोड़े और मुश्किल में पड़े उन्होंने कहा कि तो आप ऐसा मान लो कि नहीं मिल रहा आनंद इनका मैं क्यों मानूं? आपको मिल रहा हो और मैं मानूं कि नहीं मिल रहा है मुझे क्यों अज्ञान में डालते आपको मिल रहा है तो जरूर मिल रहा होगा लेकिन जिसको आनंद मिल रहा हो वो हिमालय से यहां की यात्रा किस लिए करेगा मैंने कहा मैं तो आपसे बात भी नहीं करूंगा जब तक आप अंगीकार न करें सत्य को क्या आपको आनंद का कोई पता नहीं क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा है आपकी आंखों में कोई आनंद नहीं तीस साल गंवाए मगर अहंकार मानने को राजी नहीं होता उन्होंने चारों तरफ देखा इसलिए मैं लोगों से अकेले में नहीं मिलता क्योंकि अकेले में वो जल्दी स्वीकार कर लेते मगर उस स्वीकृति का कोई मूल्य नहीं है चारों तरफ देखा कि आप कैसे कहें लेकिन बड़ी दुविधा भी हो गई इतनी दूर आए हैं कई दिनों से आने का कहते थे लिखते थे आ भी गए कहा कि ठीक कहते हैं आप सच तो यही है कि आनंद का कुछ पता नहीं चला जो जो कहा किया लेकिन कुछ मिला नहीं इसलिए आपके पास आया हूं मैंने कहा अब कोई बात हो सकती अब आगे बढ़ा जा सकता है तुम बीमार नहीं और मैं निदान करूं तुम बीमार नहीं और मैं उपचार करूं तुम बीमार नहीं और मैं औषधि दूं तो मुझसे पागल और कौन होगा भारत की यही कठिनाई है श्रवण यहां सारे लोग ब्रह्मज्ञानी जो देखो वही ब्रह्मज्ञान की चर्चा में लीन सुनते सुनते ब्रह्मज्ञान की बातें सभी को कंठस्थ हो गईं तुलसीदास की चार चौपाइयां याद हो गईं कि बस रहीम के दोहे याद हो गए कि बस क्यों जाना कहीं क्यों खोजना और फिर मेरे मेरे जैसे लोगों के पास आना तो और भी कठिन हो जाता है क्योंकि मैं तुम्हें जड़ों से हिलाता हूं मैं पत्ते पत्ते नहीं काटता पत्ते काटने में मेरा भरोसा नहीं है जड़ें ही काटने में मेरा भरोसा है क्योंकि जड़ें ही काटने तो क्रांति पत्ते काटने से तो फिर उगाएंगे और घने हो जाएंगे भारत चूकेगा अगर अपने अहंकार को छोड़ने को लोग राजी न हों तो जरूर चूकेगा अहंकार बाधा है फिर वो भारती का अहंकार हो कि गैर भारती का इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अहंकार जहां है वहां बाधा है और तुम पूछते हो क्या भविष्य में भी भारत भूमि पर इसी तरह महान पुरुषों का अवतार होता रहेगा तुम कहां की फिजूल की बातों में पड़े हो तुम्हें अपनी कुछ फिक्र है कि नहीं भविष्य से तुम्हें क्या लेना देना अतीत में इतने महापुरुष हो गए तुम्हें क्या लाभ हुआ और भविष्य में भी होते रहे मान लो तो तुम्हें क्या लाभ होगा तुम कुछ पी लो तुम कुछ जी लो औरों की चिंता ना करो अपने मां ही टटोल अपनी स्थिति समझो तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हारे प्रति है अब भारत में आगे होंगे कि नहीं होंगे छोड़ो उन पर जो भारत में आगे आएंगे वो जाने उनका काम जाने अतीत में इतने महापुरुष हुए क्या तुमने लाभ लिया जब अतीत के महापुरुषों तक का लाभ नहीं ले सके तो भविष्य के तो अभी हुए ही नहीं है उनका तो तुम कैसे लाभ लोगे जो फूल खिल गए उनकी गंध नहीं ले रहे हो तो जो फूल कभी खिलेंगे भविष्य में उनकी क्या तुम गंध लोगे और फूल खिलते रहेंगे ये पृथ्वी कभी सुनी नहीं होती परमात्मा किसी न किसी रूप में उतरता रहता क्योंकि परमात्मा ने अभी आदमी के प्रति आशा नहीं खोई है अभी परमात्मा आदमी से निराश नहीं हुआ है अभी परमात्मा ने मनुष्य से वैराग्य नहीं लिया है अभी मनुष्य से परमात्मा का राग है प्रीति है प्रेम है लेकिन तुम इन उलझनों में न पढ़ो श्रवण सुनो तुम्हें नाम दिया है श्रवण सुनो जी भर के सुनो गुनो और सुनो और गुनो ही नहीं जियो भी तुम्हारे भीतर का दिया जल जाए मेरी सारी निष्ठा व्यक्ति में है समाज में नहीं राष्ट्र में नहीं अतीत में नहीं भविष्य में नहीं मेरी सारी निष्ठा वर्तमान में और व्यक्ति में क्योंकि व्यक्ति ही रूपांतरित होता है समाज रूपांतरित नहीं होते क्रांति व्यक्ति में होती क्योंकि व्यक्ति के पास आत्मा है जहां आत्मा है वहां परमात्मा उतर सकता है समाज की कोई आत्मा ही नहीं होती वहां परमात्मा का कोई संभावना नहीं